संक्षिप्त महाभारत आशुमेधिक पर्व ब्राह्मण का अपने ज्ञाननिष्ठ निष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनना ब्राह्मण ने कहा भीरु तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो मैं वैसा नहीं हूं मैं इस लोक में देहाभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं मैं ब्राह्मण जीवन मुक्त महात्मा वानप्रस्थ, प्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता हूं देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है ज्ञान ही मेरा धन है यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है ब्रह्म पुरुष ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वान और संन्यास इन चार आश्रमों में से किसी में भी रहे वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है वे अंत में एकमात्र सत्स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं यह मार्ग बुद्धिगन्म में है शरीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता इसलिए देवी तुम्हे परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए तुम मेरे साथ अपने अपनेत्म का चिंतन करते हुए अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी ब्राह्मण बोली नाथ मेरी बुद्धि थोड़ी और अंत अशुद्ध है आपने में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो मेरा विश्वास है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 यह बात कैसे संभव है क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो ऐसा कभी नहीं देखा गया ब्राह्मण ने कहा देवी क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता ऐसी दशा में वह ब्रह्म से भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान ज्ञान हुआ फिर उससे भिन्न के द्वारा वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई अर्जुन बोले भगवान इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में, में मेरा मन लग रहा है अतः जानने योग्य पर के स्वरूप की व्याख्या कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन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 मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है जगत के चराचर जीव कहां से उत्पन्न हुए हैं किससे जीव धारण करते हैं उनके अधिक से अधिक आयु कितनी है सत्य और तप क्या है सतपुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं यह सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है अथा आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके अर्जुन सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था यथोचित्रीति से प्रश्न करता था गुणवान और शांत था छाया की भारती सांस रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था उसके पूछने पर मेधावी एवं गुरु ने सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर, उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषय विचार किया गया है मैं ज्ञान को ही पर ब्रह्म और सन्यास को उत्तम तप मानता हूँ जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है वह सर्व अर्था सर्वगति अर्थात सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक माना जाता है जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जो माया और सत्वादि गुणों के तत्व को जानता है जिसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है यह देह एक वृक्ष के समान है अज्ञान इसका मूल अंकुर अर्थात जल है बुद्धि स्कंध अर्थात तना है अहंकार शाखा है इंद्रिया खोखले है पंच महाभूत उसके विशेष अवयव है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 ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है वह अमृत को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भांति जाना है जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था और मनीषी पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ पहले की बात है प्रजापति दक्ष भर गौतम भगनंदन सुख वशिष्ठ कश्यप विश्वामित्र और आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्म में गए और वहाँ सुख बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्होंने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया फिर तुम्हारे ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों चराचर जीव सत्य अर्थात परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या अर्थात कर्म से जीवन धारण करते हैं ब्रह्म सत्य है तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है जब भौतिक जगत सत्य रूप ही है इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान है उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मो का उपदेश करूँगा प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक चार विद्याओं का वर्णन करूंगा मनुष्य विद्वान चार चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं द्विजवरों पूर्व में मनुष्य पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है उस परम मंगलकारी कल्याण में मार्ग का उपदेश करता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो यह सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बतलाया गया है गार्घ दूसरा और वान तीसरा आश्रम है इसके बाद सन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है अतः इसे परम पर स्वरूप समझना चाहिए जब तक आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तभी तक ज्योति आकाश वायु सूर्य इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं आत्म होने पर इनका नानात्म तो नहीं दृष्टिगोचर होता अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूं। सब लोग सुनो। ब्राह्मण बतला और वैश्य इन तीन तीनों के लिए आश्रम का विधान है। वन में रहकर सेवन करते हुए फल मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वान धर्म का पालन होता है गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है विद्वान पुरुषों में श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है संत वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं अब मैं यथार्थ युक्त के द्वारा विषयों में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग पूर्वक वर्णन करता हूँ अव्यक्त प्रकृति महतत्व अहंकार ग्रह इन्द्रिया पंच महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बतलाई गई है जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता जो संपूर्ण तत्वों गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोकों के सुख का अनुभव करता है